गहराई तो कोई फिक्स नहीं है साहब कहीं एक मीटर कहीं डेढ़ मीटर तो कहीं उससे भी कम या ज्यादा है एक गार्ड ने विक्रांत के सवाल का उत्तर दिया अच्छा और विक्रांत ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा ये बताओ कि नीचे क्या है मतलब तालाब के फर्श में क्या है मिट्टी और क्या होगा मिट्टी ही है गार्ड ने कहा उसने कुछ इस लहजे में जवाब दिया मानो विक्रांत ने काफी बेवकूफी से भरा सवाल कर दिया था ओ फिश मछली अचानक से इंचार्ज ने चिल्लाते हुए कहा सर आपको भी यही लग रहा है ना कि यहाँ से कोई मछली चुराने के लिए आया रहा होगा इसमें काफी सारी मछलियाँ हैं साहब कहाँ कौन सी मछली इसमें कोई बहुत कीमती मछली थोड़ी ना बस नॉर्मल मछलियाँ हैं उन्हें कौन चुराएगा गार्ड ने विक्रांत तो और अपने इंचार्ज की तरफ देखते हुए कहा छोटी छोटी मछलियाँ हैं और इसमें तो कछुए और केकड़े वगैरह भी लेकिन सब छोटे छोटे ही है ज्यादा है भी नहीं मुझे नहीं लगता कोई उन्हें चुराने की कोशिश भी करेगा विक्रांत तुम क्या सोच रहे हो पानी में जतिन को कुछ भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा जतिन तुम कुछ लोगों को भेजो और फटाफट यहाँ गोल्डन टॉम्ब का बिजली का बिल चेक करो जल्दी विक्रांत ने जतिन ऐसी बिल, जिसने यहाँ तालाब ऐसी पानी बाहर निकाला है वो बकवास बंद करो बस जितना कहा उतना करो मुझे यहाँ के पिछले महीने का बिजली का बिल चाहिए और जल्दी क्विक जतिन कुछ कहने जा रहा था तभी विक्रांत ने उसे चुप कराते हुए तुरंत ऑर्डर दिया अच्छा अच्छा जाता हूँ बस तुरंत तुरंत करता तुरंत कर जतिन ने भी हड़बड़ाते हुए कहा जाएगा रुके मैं उसको बोल देता हूँ वो ले आएगी सारा बिल इतना कहकर इंचार्ज ने अपना फोन निकाला और तुरंत ही उस लड़की के पास फोन लगा दिया हेलो हाँ गुड मॉर्निंग में ये कह रहा था कि डिटेक्टिव साहब आये हुए है उन्हें कुछ काम था हाँ हाँ ठीक है तुम एक काम करो वो यहाँ टॉम का पूरा बिजली का बिल और उसका स्टेटमेंट लेकर मुझसे मिलो इसके बाद इंचार्ज ने फोन पर बात करते हुए विक्रांत को आगे बढ़ने का इशारा किया विक्रांत तुरंत ही उधर की तरफ चलने लगा अच्छा हाँ मैं मैं ये खड़ा हूँ इधर पार्क में तालाब के पास आ रहा है उधर बस उन्होंने फोन रख दिया और तालाब के दाहिनी दिशा में बने हुए जंगल के रास्ते पर चलने लगा उधर की ही तरफ इस गोल्डन टॉम्प का ऑफिस बना हुआ था और ऑफिस के पीछे जाने पर एक छोटी सी कॉलोनी भी बनी हुई थी जिसमें यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए घर बना हुआ था चारों तरफ इतनी हरियाली और खूबसूरत नजारा था कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी विक्रांत और जतिन इधर उधर देखते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे ऑफिस के बाहर पहुंचते ही वहां अंदर की तरफ से एक लड़की अपने एक हाथ में कुछ पेपर और दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़े हुए बाहर की तरफ बढ़ी चली आ रही थी उसने विक्रांत के पास पहुंचकर वो बिल वाला पेपर टॉम के इंचार्ज के हाथ में पकड़ा दिया वो भी तुरंत ही ये पेपर विक्रांत के हाथ में देने लगे लेकिन तभी उनकी नज़र इस बिल में लिखे हुए अमाउंट पर पड़ गई। इतना बिल बिजली का इतना बिल कैसे भाई इतना बिल तो नहीं आता था यहाँ बिजली का ये सुनकर सभी का दिमाग फिर गया उस बिल स्टेटमेंट के मुताबिक जिस दिन सर्विलांस रूम ऐसी वीडियो की हार्ड ड्राइव गायब हुई थी उस दिन बिजली बहुत ज्यादा खर्च हुई थी आम दिनों की तुलना में काफी ज्यादा जाहिर है की उस दिन किसी ने हाई पावर बिजली खींचने वाला कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था ठीक इसी तरह पानी वाले बिल के साथ भी था उस दिन वहां पर सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल किया गया था नहीं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता जतिन ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा इसका मतलब किसी ने रात में पहले पंप चला पूरा तालाब खाली किया होगा फिर इसमें ताजा पानी भरा है लेकिन कोई भरा ऐसा क्यों करेगा पागल ही होगा कोई या फिर वो लोग तालाब के नीचे कुछ देखना चाह रहे होंगे ये ये भी तो हो सकता है अचानक से जतिन के दिमाग में कुछ आया उसे तो लगा कहीं सच में गोल्डन टम्प के सोने वाली बात और गोल्डन पिलर वाली बात सही तो नहीं है इसी सोच के साथ वो विक्रांत की तरफ चकित होकर देखने लगा अब जाकर उसे विक्रांत का लॉजिक समझ आ रहा था नहीं साहब ये नहीं हो सकता गार्ड ने कहा यहाँ अक्सर पानी की सफाई के लिए पंप चलता रहता है और जैसे ही पंप चलता है हम लोगो को तुरंत पता चल जाता है ये शोर बहुत करता है ना और फिर हम लोगों का रूम भी बगल में ही है बात है ये नहीं हो सकता दूसरे गार्ड ने भी पहले वाले की बातों से सहमति जताते हुए हम लोग अक्सर पानी बाहर निकालते रहते हैं पहली बात तो ये शोर तो करता ही है ऊपर से एक पंप से पूरा पानी बाहर निकालने में दो तीन दिन लग जाते हैं बहुत पानी है इसमें हाँ और जितनी बिजली खत्म हुई है उतने में तो कभी भी तालाब खाली नहीं हो सकता है एक वाटर पंप से तो कभी नहीं होगा इतना बड़ा तालाब खाली करने के लिए सात आठ पंप चलाने पड़ेंगे उस लेडी अकाउंटेंट ने कहा हाँ ये भी हो सकता है जतिन ने एक्साइटेड होते हुए कहा उसने तालाब में उगे हुए कमल के फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा हो सकता है कि उन्हें पूरा तालाब खाली करने की जरूरत ही ना पड़ी हो मतलब थोड़ा बहुत पानी निकालने के बाद उन्हें अंदर कुछ नजर आने लग गया हो सिर्फ पानी में नीचे तक देखने के लिए जितना पानी निकालने की जरूरत रही हो उतना ही पानी बाहर करवाया हो इसके बाद जतने चीफ इंचार्ज की तरफ देखते हुए कहा अच्छा आपके पास कोई डायर एक्सपर्ट है जिसे इस तालाब के बारे में कुछ जानकारी है जल्दी कीजिए बुलाइए उसे इस तालाब के भीतर क्या है हमें यह सब जानना है ठीक है ठीक है मैं बुलाता हूँ तो। चीफ इंचार्ज ने जवाब दिया अब उसे भी इस मामले की गंभीरता समझ आ रही थी और उसके माथे पे पसीना आना भी शुरू हो गया था अच्छा अब टाइम वेस्ट मत करो विक्रांत इंच जितने भी पंप है सब ले आइए हमें इस तालाब का पूरा पानी निकालना होगा तभी कुछ पता चल सकता है अब तो वहाँ तालाब के पास मौजूद सभी लोगो को इस तालाब के बारे में जानने में उत्सुकता हो रही थी सभी इस प्राचीन तालाब के बारे में जानने को उत्सुक हो रहे थे यहाँ के चीफ इंचार्ज के देखरेख में तालाब का पूरा पानी बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका था वर्कर्स यहाँ पर तीन पंप लेकर मौजूद थे और एक साथ तीनों को चलाकर पानी बाहर निकालने का काम किया जा रहा था ये तीनों पंप एक साथ चला दिए गए थे वैसे तो यहाँ पर चार पंप थे लेकिन एक पंप खराब पड़ा था इस वजह से सिर्फ तीन ही पम्प चलाया गया था ये तीनों पंप बहुत पुराने थे इस वजह से चलते समय काफी शोर मचा रहे थे और शोर की वजह से यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था तीन पंप के साथ पूरे तालाब का पानी निकालने में 24 घंटे से भी ज्यादा समय लगने वाला था ऐसे में टॉम के चीफ इंचार्ज ने दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके और भी पंप मंगवाने की व्यवस्था कर दिया था कुछ ही देर में यहां और भी पंप आने वाले थे